दिया उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण का षठ श्लोक विचार कर रहे हैं पंचम श्लोक विचार कर रहे हैं यथेकस्म घट आकाशे रजोधूमादि न सर्वे संप्रयुज्य तदव जीवा सुखादि तृतीय प्रकरण तृतीय अद्वैत प्रकरण वैशेषिक कह रहा है कि अगर आत्मा नाना स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगा तो सिद्धांति कह रहा है कि आप जो दिखाते हैं कि आत्मा में नाना ये गुण होते हैं तो इसे गुण अगर आत्मा एक मानेंगे तो ये नाना गुण भिन्न भिन्न सत्ता में दिखता है भिन्न भिन्न व्यक्ति में दिखता है ये सम्भव नहीं होगा अगर आत्मा एक होगा तो इसलिए भिन्न भिन्न गुण दिखता है इसलिए आत्मा नाना मानना पड़ेगा सिद्धांत ये सिद्ध कर है ये गुण आत्मा में है ही नहीं तो गुण जहाँ है अंतकरण में वहाँ भेद मानिए किन्तु आत्मा में भेद स्वीकार करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कल हम लोग टीका में देखे थे अनुमान चतुर्थ पंक्ति में टीका में था इच्छा दयो न आत्म गुणा उपजन अपाय बत्वात रूपाधिपत जैसे रूप उपजन अपाय उपजन वृद्धि अपाय ह्रास रूप जैसे वृद्धि ह्रास वृद्धि ह्रास उत्पत्ति नाश वाला जैसे होता है इसलिए आत्मगुण नहीं है इच्छा दिव्य ऐसी प्रकार उत्पत्ति नाश वाले होते हैं तो वो भी आत्मगुण नहीं होगा सिद्धांतिक एक अन्य व्याप्ति दिखा करके दूसरा व्यतिरिक्क व्याप्ति दिखा करके यदवा आत्मा न अनित्य गुणवान नित्य नित्यत्वाद व्यतिरिका देहादिवर्तन आत्मा अनित्य गुण वाला नहीं होगा क्यों आत्मा नित्य है व्यतरे के न देहाधिपत देह को व्यतरे का दृष्टान्त तो। अर्थात तो देह में साध्याभाव और हेतु भाव कहेंगे तो साध्य हो गया और नित्य गुणवान न अनित्य गुणवान न ही हो गया साध्य उसका अभाव हो जाएगा अनित्य गुणवान तो देह हो जाएगा अनित्य गुणवान तो साध्या भाव देह में रहेगा हेतु हो गया नित्यत्व हेतु अभाव हो जाएगा नित्यत्व अभाव वो भी देह में रहेगा तो होने से जहाँ साध्य भाव रहा वहाँ हेतु अभाव रहा तो अभी व्यतर के व्याप्ति होने से अन्य व्याप्ति भी वहाँ रहेगा इसलिए कहेंगे जहाँ हेतु रहेगा नित्यत्व रहेगा वहाँ अनित्य गुण का अभाव रहेगा अनित्य गुण मानना अनित्य गुण का अभाव रहेगा आत्मा में नित्यत्व रहने से अनित्य गुणों का अभाव रहेगा इच्छा अनित्य गुण है वो आत्मा में नहीं रहेगा सिद्धांत ये दो अनुमान के द्वारा सिद्ध किया <clears throat> इच्छा दि आत्मा का गुण नहीं होगा कल हम लोग यहाँ तक देखे थे भाष्य में तृतीय पंक्ति में इच्छादी उपजनपायध गुणवत्व आत्मनो अनित्यत्व प्रसंग इच्छा दि उपजन अपायवद और गुण समानाधिकरण है जो इच्छा इच्छादि है वो हैं, मतु। उपजन अपाले है उपजन उपाय वाला है और वो गुण है उपजन उपाय वाला गुण इच्छादि आत्मा में अगर ये रहेगा तो तब आत्मनो अनित्व प्रसंग इच्छादि उपजन उपायवत्त गुणवत् आत्मन आत्मा अगर उपजन अपाय उत्पत्ति नाश गुण वाला अगर हो जाएगा आत्मा तो अनित्य हो जाएगा आगे भाष्य में देह फलाधिवत सवयवत्व वत्तुं एव इति एवं अपरिहार्यः अपरिहार्य टीका में पहले न केवलम आत्मनो अनित्यतो अनित्यतो अनित्य गुणत्वे गुणत्व अनित्यत्व प्रसि एव दोष अभी सिद्धांति प्रमाण किया इच्छा आदि अनित्य गुण है अनित्य गुण वाला जो होगा वो अनित्य होगा अभी सिद्धांती कह रहे केवल इतना दोष नहीं है न केवलम आत्मनो अनित्य गुणत्वे अनित्यत्व प्रसक्ति आत्मा अगर अनित्य गुण वाला हो जाएगा तो आत्मा अनित्य हो जाएगा इतना दोष केवल नहीं है किंतु अन्य दोष दुष्परिहरम और भी दो दोष है जिसका परिहार नहीं किया जा सकता है और दूसरा बाधक भी है तद तो आत्मा में अनित्य गुण नहीं होंगे इसके लिए और भी दो बाधक सिद्धांति दे रहा है भाष्य में देह फलादिवत सवयत्व देह सावयव है और फल फल अर्थात जो फल वो सब सावयव है और दूसरा दृष्टांत तो दे दिया देह फलाधिवत सवयत्व और दूसरा हो गया बिक्रियावत्व देहाधिपत ये जो देह है वो विक्रिया वाला है तो देह में भाव पदार्थ में छह विक्रिया होते हैं उत्पत्ति जायते अस्थि वर्धते विपरिणमतेक्षीयते तो ये देह में छह का छह भाव विकार रहेंगे विक्रियावत देहाधिपत देह और फल जैसे सवयव होते हैं आत्मा भी इसी प्रकार सवयव हो जाएगा अगर अनित्य गुण वाला मानेंगे तो और देह जैसे विक्रिया वाला है इसी प्रकार आत्मा भी विक्रिया वाला हो जाएगा विक्रियावत देहादिपत एवती दोषो ये दोनों दोष आएंगे और ये दोनों अपरिहार्यों इसका तो अपरिहार भी नहीं कर पाएंगे आत्मा में ये सब दोष मानेंगे तो टीका में यदि आत्मनो पूर्व पक्ष कह रहे हैं यदि आत्मनो न इच्छाधि गुणवत्वम अभी आत्मा में इच्छादि गुण सब नहीं रहे इच्छादि गुण सब अनित्य हुआ तो आत्मा में ये सब इच्छादि गुण नहीं रहे ठीक है।, है ये आत्मा में इच्छादि गुण होने पर ही धर्माधर्म होने पर ही देह संबंध करा करके बद्ध बनाता है अगर आत्मा में ये सब अनिच्य गुण नहीं होगा फिर आत्मा बद्ध होगा नहीं होगा पूर्व पक्ष कह रहा है कि यदि आत्मनो न इच्छाधि गुणवत्वि गुणवत्व आत्मा न सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्ष कह अगर ऐसा मानेंगे तदा बंधा भावत फिर आत्मा और बद्ध क्यों होगा बंधाभावत मोक्ष न संध नहीं है तो फिर मोक्ष भी नहीं है अतो बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्या तो अगर आत्मा में अनित्य गुण नहीं होगा तो बंध नहीं होगा तो मोक्ष भी फिर नहीं होना है तो बंध मोक्ष का व्यवस्था नहीं बनेगा इसलिए बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्या प्रतिदेहम सुख दुखादि विशिष्ट आत्मभेद सिद्धि अर्थापति प्रमाण दिखाते हैं अर्थात आत्मनो इच्छा आदि गुणवत्व राहित्य बंध मोक्ष व्यवस्था न सियात बंध मोक्ष व्यवस्था अन्यथा था अनुपत प्रतिदेह सुख दुख विशिष्ट आत्म भेद है अगर आप भेद मानेंगे नहीं तो फिर ये व्यवस्था नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते इच्छादि गुण वाला आत्मा को अगर नहीं मानेंगे तो इसलिए आत्मा में ये इच्छा आदि गुण वाला मानना पड़ेगा तो बंध मोक्ष सिद्ध होगा तो फिर ये व्यवस्था बनेगा ऐसे पूर्व पक्ष रहा है प्रतिदेह सुखादी विशिष्ट आत्मेदा आत्मभेद मानना पड़ेगा नहीं तो बंध मोक्ष का व्यवस्था नहीं होगा में यथा तो आकाश से अविद्याध्यात रजो धूम मलत्वादी दोष तथा तो आत्मनो विद्याध्यात बुद्धियात सुख दुखादिदोषत् बंध मोक्षद्यावहारिका न सिद्धांति वही दृष्टांत दे दिया जो कि श्लोक में कह रहा था यथे कस्म घटाकाशे रजद्रुम दिवते तो, तो आकाश दृष्टान इसी को फिर सिद्धांत कह रहे यथा आकाश अविद्या अध्यारोपित रजो धूम मलत्वादि दोष तत्व आकाश में दोष आ जाता है आकाश में दोष हो गया रज रज अर्थात ये धूली धूम मल ये सब आकाश में आ जाता है कैसे कहते हैं अविद्या अध्यारोपित बालक जो अभिवेकी वो कहेगा कि आकाश देखो मेला दिख रहा है इस प्रकार की कहेगा अविद्या से अध्यारोपित तथा इसी प्रकार आकाश हो गया दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक हो जाएगा आत्म तथा तो आत्मनो अविद्या बुद्धि आदि उपाधि कृत सुख दुखादि दोष अविद्या से अध्यारोपित हुआ बुद्धि बुद्धि हो गया उपाधि और ये उपाधि के चलते सुख दुखादि दोष आत्मा में आ जाता है तो वास्तविक ये बुद्धि का सुख दुख है उसके साथ में अध्यास होने से ये आत्मा में आरोप करता है सुख दुखादि दोष वत्व आत्मा में आ गया तो दोष वत्व सती बंधु मोक्ष व्यवहार हो जाएगा व्यवहारिका न विरुद्ध अंत बंधु मोक्ष है ये सब व्यवहारिका तो व्यावहारिक तब तक जब तक अविद्या है तो अविद्या से अध्यारोपित तो होता है सुख दुख ये अविद्या अवस्था में उसी अवस्था में बंध मोक्ष ये सब व्यावहारिक है जब तक अविद्या है तब तक ये व्यावहारिक अवस्था और विद्या होने के बाद कहेगा कि व्यावहारिक नहीं है प्रातिभाषी है ऐसा दिखता है ठीक में अवस्तुत्व पूर्व पक्षी अभी शंका कर रहे हैं अवस्तुत्वात अविद्या अविद्या अवस्तु अवस्तु अर्थात मिथ्या अवस्तु अर्थात यहाँ बंध्यापुत्र जैसा नहीं असत नहीं है अविद्या असत नहीं है अविद्या मिथ्या है मिथ्या अर्थात असत जो है वो न प्रतीयते कभी भी उसका अनुभव नहीं आएगा असत का किंतु अविद्या इस प्रकार की नहीं है प्रतीयतें और बाध्यते जो सत्य होगा उसका बाध नहीं होगा और किंतु अविद्या का बाध होता है इसलिए बाध्य प्रतीयते बाध्यते ये अनिर्वचनीय का लक्षण है अवस्तुत्वाद अविद्या अवस्तु अर्थात अविद्या होने से तत्कृत व्यवहार अयोगात उसके चलते व्यवहार नहीं होगा जो मिथ्या है उसके चलते क्या व्यवहार होगा पूर्व पक्ष कह रहा है इसलिए व्यावहारिक बंधादि अभ्युपगम असिद्धिर सिद्धांति कहता है कि व्यावहारिक बंध मोक्ष हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है की ये अविद्या स्वयं मिथ्या है तो मिथ्या के चलते क्या व्यवहार हो जाएगा आप कहते हैं कि ये बंधव मोक्ष सब अविद्या से हो जाएगा तो ये मिथ्या कैसे हो जाएगा मिथ्या कैसे इस प्रकार की बंधु मोक्ष करवाएगा व्यावहारिक बंधादि अभ्युपगम असिद्धि तो व्यवहारिक जो बंध मोक्ष है वो व्यवहारिक नहीं होगा पूर्व पक्ष कहता है व्यावहारिक नहीं होगा अर्थात पारमार्थिक होगा पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये पारमार्थिक वास्तव होगा बंधव मोक्ष वास्तव है भाष्य में आशंक्यार अविद्याकृत व्यवहार अभ्युपगमत परमार्थ अभ्युपगमांत सिद्धांति कहते हैं सभी लोग अविद्याकृत व्यवहार सभी अविद्यावादीर अर्थात दार्शनिकों तो के द्वारा सभी दर्शन में व्यवहार अविद्यात ही स्वीकार किया गया है व्यवहार अभ्युपगमान परमार्थ अनभ्युपगम कोई भी व्यवहार को पारमार्थिक नहीं मानता है न्यायिक लोग भी व्यवहार व्यवहार को पारमार्थिक नहीं मानते हैं पारमार्थिक अर्थात मुक्ति अवस्था में भी रहेगा न्यायिक लोग व्यवहार को पारमार्थिक अवस्था में मानेंगे अर्थात मुक्ति अवस्था में नहीं मानेंगे क्योंकि उनको भी उनका न्यायिक का भी कहना है पदार्थ सब अलग अलग है द्रव्य ये हो गया अलग हो गए ये सब गुण अलग हो गया तो आत्मा अलग है धर्मा धर्माधर्म अलग है विद्या के चलते वो लोग भी अविद्या स्वीकार करते हैं अविद्या के चलते आत्मा में धर्मा धर्मा। तो धर्मा धर्म होने से उसमें आगे ये सुख दुख होगा सुख दुख होने के लिए शरीर ग्रहण करना पड़ेगा तो वो लोग भी अविद्या स्वीकार करते हैं इसलिए ये न्याय सूत्र है दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या ज्ञान आनाम उत्तरोत्तर उपाय तद अनंतर अपाया तपवर्ग वो लोग भी कहते हैं पहले अज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान ये दोष हो गया तो मिथ्या ज्ञान होने से प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति होने से धर्मा धर्माधर्म होगा धर्मा धर्माधर्म होने से जन्म होगा जन्म होने से सुख दुख हो गया तो वो लोग भी इस प्रकार कहेंगे तो ये न्याय सूत्र एक एक दो प्रथम न्याय सूत्र तो हो गया जिसमें ये न्यायोधी में अंतिम पृष्ठा में दिया है ना प्रमाण प्रमेय इत्यादि सोलह पदार्थ ये न्याय का प्रथम सूत्र है तो अर्थात वहां कह देते है ये सब पदार्थ भिन्न भिन्न है स्पष्ट सब अलग अलग है स्पष्ट सब अलग अलग है तो यह आत्मा में धर्माधर्म ये सब क्यूँ आ जाता है कहते तो मिथ्या ज्ञान वो लोग लो मिथ्या ज्ञान शब्द से अर्थात जैसे ये अनिर्वचनीय लोग कहते हैं ऐसे वो अनिर्वचनीय नहीं कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान अर्थात भ्रम ज्ञान वो लोग कहते हैं, तो लो हैं दुख जन्म प्रवृति मिथ्या ज्ञान इनका उत्तर उत्तर अपतर अपरो उत्तर अर्थात जब मिथ्या ज्ञान नाश होगा तो प्रवृति नाश होगा प्रवृति नाश होगा तो जन्म नाश होगा जन्म नाश होगा तो दुख नाश होगा इस प्रकार अर्थात पहले मिथ्या ज्ञान नाश होना चाहिए मिथ्या ज्ञान कैसे नाश होगा तत्व ज्ञान होने से इसलिए प्रथम सूत्र कहते, कहते हैं नत्व इति निश्रेय साधिगम ये सोलह पदार्थ कहते हैं सोलो पदार्थ को अलग अलग जान लेना यही तत्व ज्ञान है उससे निश्रेय से मोक्ष होगा अर्थात ये तत्व ज्ञान अर्थात पदार्थ सब अलग अलग है अविद्या से मिला देता है अविद्या मिथ्या ज्ञान मिला देता है आत्मा में धर्म मानते हैं न्यायिक लोग भी ऐसे ही स्वीकार करते हैं भी इसलिए कहा टीका अविद्यात मनुष्यवादी अध्याण वैदिक व्यवहार सर्ववादिष्य तत्कृता च व्यवस्था अस्थियते। सिद्धांत कह की अविद्यादी अद्यारोप मैं मनुष्य हूँ ये अविद्या से अध्यारोप होता है होने से लौकिक वैदिक सर्वव्यवहारा ये अध्यासभाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं तो अविद्या अवस्था में ही लौकिक वैदिक सर्वव्यवहार सर्ववाधि ही ऋष्यते सभी सिद्धांत में सभी दर्शन में यही स्वीकार किया जाता है और तत्कृता जो, तत्कृता अर्थात तो अविद्यात लौकिक वैदिक व्यवहार इसी के चलते व्यवस्था भी हो जाएगा व्यवस्था क्या एक नंबर टिप्पणी दिया वैदिक व्यवहार हो गया बसंत ब्राह्मणो अग्नि नदधित आगे ग्रीष्म राजन्य सर अध्य इस प्रकार की वो पूरा मंत्र है व्यवस्था इह अभ्यु यह अभ्यूहनी अभियोहिया उहनी विचार करके जान लेना चाहिए वैदिक व्यवहार दे दिया इसी प्रकार लौकिक व्यवहार भी सब अविद्या अध्यारोपित तो हुआ मैं मनुष्य हूँ उसी प्रकार की व्यवहार करता है ये तो वेदांत में के है तो मनुष्यत्व को आ, मतलब करता है, नहीं नया एक लोग भी कहते हैं मिथ्या ज्ञान मनुष्यत्व तो मनुष्यत्व किसमें रहेगा नया एक लोग कहेंगे शरीर में रहेगा ना आत्मा में नहीं रहेगा वो लोग भी कहते हैं यही बात वेदांत क्या कहेगा ये जो शरीर है वो मिथ्या है इसमें जो मनुष्य है वो भी मिथ्या है नया ही कहेगा ये शरीर मिथ्या नहीं है शरीर सत्य है शरीर सत्य है अर्थात पृथ्वी परमाणु सत्य है शरीर तो बना है वो आगे वो जाएगा किंतु शरीर में मनुष्य तो आत्मा में मनुष्य तो नहीं है इतना जान लेना है मिथ्या ज्ञान के चलते तो ये मानता है कि मैं अर्थात आत्मा शरीर है ये मानता है वो लोग जो बातें सभी दर्शन लेकर के वही पहुंच जाएंगे वेदांत खाली इतना कहेगा कि बाकी सब मिथ्या है सब नहीं है और दूसरे लोग कहेंगे ये सत्य है सांख्य योग लोग कहेंगे ये अर्थात परिणामी सत्य है उनका प्रधान और नयायिक लोग कह देंगे परिणामी सत्य नहीं ये तो सत्य ही है इस प्रकार तो और वेदांती इनको अनिर्वचनीय कह देगा किन्तु ये पदार्थ आत्मा में ये सब धर्म नहीं सभी दर्शन वालों की स्वीकार करेंगे शरीर के साथ तादात्म्य वेदांति लोग कहेंगे अनिर्वचनीय मिथ्या तो थ्याद्या और वो लोग कहेंगे मिथ्या ज्ञान भ्रम और अविद्या ये दोनों में अंतर है वेदांति लोग कहेंगे जैसे रज्जु में सर्प दिखना ये भ्रम ज्ञान है ये भ्रम ज्ञान क्यों हुआ वेदांति कहेंगे कि रज्जु का अज्ञान होने से सर्प का ज्ञान हुआ तो ये वेदांति लोग यहाँ जो है कि अज्ञान बोल करके चीज मानते हैं नया एक लोग इसको नहीं मानते किंतु सर्प रूप को भ्रम हुआ ये दोनों लोग मानते हैं अज्ञान चीज वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं लोग स्वीकार करते हैं इसलिए उनका ये सूत्र भी कहता है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान अपाई वो लोग मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है भ्रम ज्ञान होता है मान लेना इसका कारण अविद्या स्वीकार नहीं करते व्यवस्था इसी प्रकार की बन जाएगा सिद्धांत कहता है आगे टीका में तस्माद अस्क सर्व इत्यर्थः सिद्धांत कहता है कि तस्मात सभी वादी लोग जैसे मानते हैं हम लोग के द्वारा भी वही सर्व अविरुद्धम इसमें कोई विरोध नहीं है परमार्थे से मोक्षे के नादीना व्यवहारों न अभ्युपगम्यते सिद्धांत स्पष्ट कर है परमा मोक्षे मोक्ष होने, होने पर केना भी वादी ना कोई भी दर्शन में व्यवहार मुक्ति में व्यवहार कोई भी वादी स्वीकार नहीं करते नया खाली मुक्ति है कि नया जीवन मुक्ति नहीं मानते हैं विदेह मुक्ति विधेय मुक्ति में कोई व्यवहार नहीं है उनका तथा च मोक्ष परेशान व्यवहार मोक्ष होने से परेशान परेशान टिप्पणी में दे दिया बादी नाम। ये तो मुक्ति दे नहीं है, उनको। उनका मुक्ति नहीं है तो उनका अर्थ तो व्यवहार नहीं है उनका ये घटेगा नहीं जमीनी कालीन ये लोग नहीं मानेंगे मीमांसा के लोग किंतु परवर्ती काल में तो सब मानने लगे हैं मानते है ये पार्शारती मिश्र इत्यादि जब से आ गए लगभग पाँच सौ ना, लोग तो तो बन ये का श्लोक दिया है और तो पार्सारथी मिश्र से आर लोग शेष्वर बन गए लोगाक्षी भास्कर जो अर्थ संग्रह का ये है करता है वो तो बिल्कुल सेश्वर है रमाकांतम वासुदेवम कहते हैं तो प्रणाम करके तो ये लोग तो पूरा मान लोगों का बुद्धि जितना जितना विकास होगा वो कम में संतुष्ट नहीं होंगे और देख लेंगे ये तो अंत तो नहीं है तो जब तक तो केवल कर्म में ही आग्रह है तब तक तो जमीन शास्त्र ठीक है जब धीरे धीरे कर्मचे रोकान जब परीक्षय हो जाएगा तब तो फिर कहेंगे कि नास्ती अकृत कृतना जैसे बुद्धि काम करेगा फिर धीरे धीरे लोगों को भी चलना पड़ेगा टीका तथा च मोक्षे परेशान व्यवहार से अभाव मोक्ष में कोई भी वादी लोग व्यवहार स्वीकार नहीं करते व्यवहार से अभाव तर निर्वाह का पारमार्थिकेद अभ्युपगमो इसलिए व्यवहार को सिद्ध करने के लिए आप आत्मा का भेद जो स्वीकार करते हैं ये व्यस्त क्योंकि व्यवहार तो पारमार्थिक है ही नहीं जब मुक्त हो जाता है आत्मा मात्र रहता है वहाँ व्यवहार है नहीं तो फिर ये व्यवहार स्वीकार करने के लिए आप क्यों आत्मभेद स्वीकार करते हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में बीच में दिया था परमा अभ्युपगम व्यवहार परमार्थ है ऐसे कोई भी स्वीकार नहीं करता अगर टीका में कल्पित भेद भेदवशात पूर्वोक्त सर्वव्यवस्था सौ पार्थिकत्म भेद कल्पना प्रमाण प्रयोजन शून्य उपसंगरती कल्पित भेद के आधार पर पूर्वोक्त सर्व व्यवस्था सौस्थ्य सौस्था सुस्थस्य भाव इति अच्छा सुस्थ सुस्थ भाव इति सौ कल्पित भेद को लेकर के सारे व्यवस्था सुस्थ सुपिस्थ साधे कब प्रती हो जाएगा तो सुस्थ कल्पित तो भेद को लेकर के सारे व्यवहार संभव हो जाएगा तो पारमार्थिक भेद कल्पना आत्मा में पारमार्थिक भेद कल्पना करना इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है और प्रयोजन भी नहीं है प्रमाण प्रयोजन शून्य इति पसंद रहती है कुमारल भट्ट कहते हैं कि प्रमाण दृष्टानि कल्प्यानि सुबह्यपि प्रमाणबंती किंतु अदृष्टानी दृष्ट नहीं है किंतु प्रमाण है इसके पीछे कल्पयानी सुबह निये जितना आवश्यक है उतना आप कल्पना कर सकते हैं अगर प्रमाण है तो और अदृष्ट सतभाग अदृष्ट सतभागोपी न कल नकल्प्य तो कदृष्ट का सतभाग जो देखा नहीं गया उसका सतभाग भी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे अगर प्रमाण नहीं है तो प्रमाण है तो आप कल्पना कर सकते हैं प्रमाण नहीं है तो आप ये पारमार्थिक भेद कल्पना नहीं कर पाएंगे और दूसरा बात है कि प्रयोजन शून्य प्रमाण भी नहीं है और प्रयोजन भी नहीं है प्रमाण होने पर कल्पना करना और कल्पना भी करना अगर प्रयोजन है तो नहीं तो प्रमाण है तो खाली वृथा कल्पना करना वो भी आवश्यक नहीं है लेकिन तो प्रयोजन भी नहीं है आत्मभेद स्वीकार करना ये पंचम का पूरा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक इसलिए भगवान वासी कार भी इतना विचार दिए हैं बहुत ज्यादा में इसका उदाहरण आता है इसको उच्चारण करें तदव जीवा सुखादि न संप्रयुजते जीव इसी प्रकार सुखादि के साथ उसका संबंध नहीं हो जाता है ये सब वेदांत तो हमको जितना जस जाए धीरे धीरे सुख दुख होने का समय में हम कितना उससे अलग रह पाते हैं आगे ठीक में अद्वैत से श्रुत्यादि विरोधा भी अनुमान विरोधम आशंक्य अनेकांतिकत्वेन अनुमानं दूषयती पूर्व पक्ष कहता है ठीक है अद्वैत के साथ विरोध नहीं हुआ तत्व तो अनपेक्षण ठीक है तो श्रुतियादि विरोध अभाव अद्वैत होने पर भी श्रुति में कोई विरोध नहीं है श्रुति विरोध पूर्व पक्ष दिखा रहा था कि व्यवहार को लेकर के श्रुति में कहा जाता है इसे व्यवहार होता है वैदिक व्यवहार तो भेद होना चाहिए तो सिद्धांत कह दिया कि कल्पित भेद को लेकर के ये अद्वैत सिद्ध है और व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा इसलिए स्तुति आदि विरोध कि अनुमान विरोधम आसंक्य पूर्व पक्ष अभी दिखाएगा कि अनुमान के साथ विरोध हो रहा है और सिद्धांत कह देगा कि अनेकांतिकवना अनुमान दूष्यति अनेकांतिक अर्थात व्यविचार पूर्व पक्ष दिखाएगा कि अनुमान से अद्वैत विरोध हो रहा है और सिद्धांत कहेगा कि आप जो अनुमान देते हैं वो अनुमान में हेतु व्यविचारित है अर्थात तो हेतु है साध्य नहीं है ऐसा आपका अनुमान है ये अनुमान कैसे अद्वैत तो का विरोध करेगा पहले अनुमान देख लीजिए ये टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया है तथा तो तथा तो पहले अनुमान देखेंगे बीमता जीवश तत्व तो भिन्न नामक भिन्न कार्य करवास भिन्न रूपत्वास घटपटाधिवत इति अनुमान ये पूर्व पक्षी अनुमान देता है अर्थात विरुद्ध मतमी अथवा ये जिसमे विरुद्ध मत है तो विरुद्ध मत क्या है कहते हैं वेदांति कहता है की एक है और बाकी लोग कहते हैं नाना है इसलिए विरुद्ध हो गया तो बीमत तो ये जो विमता जीवा तत्व तो भिन्नते ये वास्तव परस्पर से भिन्न है हेतु देता है भिन्न नामकत्व कोई देवदत्त है तो कोई यज्ञदत्त है कोई चैत्र है तो कोई मैत्र है सब अलग अलग हो गए और भिन्न कार्य तो कोई ये मंदिर में उपासना करता है तो कोई अरण्य में जाकर के ध्यान करता है ये सब अलग अलग कार्य कर भिन्न रूपत्वात् आकार आकृति भिन्न भिन्न है आ, कोई गो का रूपो है तो कोई मनुष्य का रूप कोई बानर का रूप इसी प्रकार भिन्न रूपत्वा दृष्टान्त देते हैं गट पटाधिवत अनुमान ये ईश अनुमान के द्वारा विरुद्धम अद्वैतम ये अनुमान अद्वैत का विरुद्ध है पूर्व अनुमान दिया भाष्य में कथम पुनर आत्म भेद निमित्त इव व्यवहार व्यवहार एक् आत्मनी अभी उपपद्यते इति पूर्वपक्ष शंका करता है कथम पुनः आत्मभेद आत्मभेद निमित्त आत्म निमित्त व्यवहार आत्मेद्यवहार बहुव्रीह आत्मेद्यवहार से आत्मेदमा पर व्यवहार जो होता है ऐसे व्यवहार आत्मभेद निमित्त व्यवहार इव आत्मभेद स्वीकार करने से जैसे व्यवहार हो सकता है कथम पुनः आगे शंका कथम पुनः एकस्मिन आत्मनी अविद्यात उप पद्धति आत्मा अगर एक मानेंगे तो अविद्या के चलते ऐसे व्यवहार कैसे हो जाएगा आत्मा भिन्न होने से जैसे व्यवहार होना चाहिए आत्मा एक होने से ऐसे व्यवहार कैसे हो जाएगा ये पूर्व उपपद्यते इति इपुरोपक्षिका उपपद्यतेपक्षिशंका सिद्धांत उत्तर देता है श्लोक्यसम विद्य आकाश से न भेदस्थ निर्णयः। रूप कार्य तत्र तत्र ख्या वै भेदो न अस्ति तद्वत् निर्णयः। रूप कार्य जीवेशु तत्र तत्र त्रिंते तत्र तत्र के घट मठ कमंडल करक कहते हैं तो घटो मठ करक गुहा ये सब आकाश इनका रूप घटाकाश जैसा मठाकाश ऐसा है तो ये बड़ा छोटा हो जाता है उनका रूप सब अलग हो गया और कार्य घटाकाश में जल रख पाएंगे उसमें कोई व्यक्ति रह पाएगा कि मठाकाश में व्यक्ति रहेगा उनका कार्य भी अलग होगा और समाख्या समाख्या नाम इसको भटाकाश कहते हैं उसको मठाकाश कहते हैं उसको गुहाकाश कहते हैं रूप अलग हुआ कार्य अलग हुआ नाम अलग हुआ तर तत्र वे वे अर्थात अवधारण अर्थ में ये तो भिन्न होता है व्यवहार में होता है किंतु आकाश से भेदो न अस्ति। ये सब रूप कार्य सामाख्या नाम भिन्न हो गया किन्तु आकाश का तो भेद नहीं है तदव जीवेश निर्णय जीव में भी इसी प्रकार के है यज्ञदत्त देवदत्त चैत्र मैत्र इस प्रकार के सब रूप कार्य नाम अलग अलग होने पर भी वास्तव भेद नहीं है इतनी निर्णय निर्ण है निर्णय वेदांति भी ज्ञानी भी है कहते हैं कोई भेद नहीं है व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि अधिक होने से ये भेद प्रतीति अधिक दृढ़ है जितना जितना ये व्यवहार में महत्व बुद्धि हट जाएगा ये वेद प्रतीति नहीं रहेगा इसलिए सारे शास्त्र कहेगा कि पर ची खानी वितरण स्वयंभू तस्मात्ती और अगर चलना है तो कश्चित धीरह प्रत्येक आत्मान ऐचत आवृत चक्षु इंद्रियों को हटाना है व्यवहार घटना है तभी जाकर के फिर कच्चि धीर आत्मान प्रत्येगात्मान ऐच्छत ऐच्छत इक्ष देखता है व्यवहार बहुत अधिक रहेगा तो सत्य तो बुद्धि जगत में ज्यादा रहेगा तो ये भेद जगत का भेद ये कभी भी हमको प्रातिभाजी का नहीं लगे गए थे बिल्कुल सत्य लगेगा टीका में यथा वादे तद भेद निमित्त रूपादि भेद यहां पाठ संशोधन करना है ठीक है में यथा आत्म वादे आत्मा का भेद स्वीकार करने वाले तद भेद निमित्त रूपादि भेद व्यवहार इसमें भेद लिखा है, है। रूपादि भेद व्यवहारस व्यवहार टीका में रूपादि व्यवहार है ना ठीक है में द्वितीय ना टीका में जहाँ भी पाठ चला द्वितीय नीचे से तृतीय पंक्ति में यथा आत्म भेद वादे तद भेद निमित्त रूपादि रूपादि के आगे भेद लगने है रूपाधि भेद व्यवहार नीचे से तृतीय पंक्ति में अंतिम में नीचे से तृतीय पंक्ति टीका अंतिम में देखिए नहीं है, रूपादी। रूपादी है न, वहाँ रूपादि व्यवहार है ना वहाँ रूपादि भेद व्यवहार करना है तृतीय पंक्ति कहा नीचे से तृतीय आप लोगों का पुस्तक में रूपाधि भेद है वहाँ नहीं है दक्षिण पर अच्छा आप लोगों को चलो पुस्तक लिख दिया पंक्ति पढ़िए कश्मीन कहाँ है नहीं नहीं नहीं आप कहाँ पढ़ते हैं चलो हाँ भेज लिखना है नीचे से तृतीय पंक्ति हाँ वहाँ भेद लिखना है रूपादि भेद यथा आत्म भेदवाद भे कर स्वीकार करने वाले तद भेद निमित्त रूपादि व्यवहार समाज कैसे कहेंगे रूपादि कहाँ आ गया अभी तत्पत से रूपादि कैसे लेंगे उसका पहले ता ता ताद ताद रूपन तो अभी ले ले ले। आ, तद नहीं रूप नहीं तदेद निमित्त कश्यू रूपादि भेद व्यवहार से तथा क्या लेंगे रूपादि भेद को निमित्त बना करके रूपाधि भेद व्यवहार करेंगे आत्मभेद उसका पूर्व में आत्मभेद है ना आत्मभेद में जैसे आत्मभेद निमित्त रूपादि भेद, निमित भेद व्यवहार करते हैं तथा तो एकस्मिन आत्मा भेद मानने पर जैसे आत्मा का भेद को ले करके रूपादि व्यवहार कर देते हैं ये ऊंचा है ये वो नाटा है वो मोटा है ये पतला है ये गोरा है ये काला है जैसे कर देते है तथे तो, तो एकस्मिन एवं आत्मनी आत्मिक रूपादि व्यवहारो न उपपद्यते, ये पूर्व पक्ष का कहना है आत्मा का भेद मानने से जैसे रूपादि भेद व्यवहार हो जाता है तथा तो एकस्मिन एवं आत्मनी आत्मा एक होगा तो इसका अर्थ आत्मा ऐक्य पक्ष आत्मा अगर एक है तो रूपाधि रूपाधि भेद व्यवहारो न उपद्य रूपाधि भेद व्यवहार नहीं हो पाएंगे आत्मा तो एक है तथाच अनुमान देता है तो ये नहीं होगा तो इसके लिए अनुमान देता दे तथाच तथा जीवा तत्व तो इसलिए जीव परस्पर भेद भिन्न मानना पड़ेगा भिन्न नामक भिन्न कार्यक्रवा भिन्न रूप स्थिति अनुमान ये अनुमान से विरुद्धम अद्वैतम अद्वैत अनु अनुमान विरुद्ध अद्वैतम अद्वैत हनुमान के द्वारा विरुद्ध आगे टीका में घटाकाशादीसु अनेका विवक्षित श्लोकाक्षरा सिद्धांत के हैं कि घटाकाशादी में अनेकांतिक है अनेकांतिक अर्थात व्यविचार अर्थात हेतु रहेगा साध्य नहीं, नहीं।, नहीं। रहेगा देखिए घटाकाश में हेतु भिन्न नामक है भिन्न कार्यक्रत भी है और भिन्न रूपत्व भी है रूप अर्थात दिखता है बड़ा छोटा नाम घटाका से मठाका से ये हेतु सब रह गया किंतु वहां तत्व तो भिध्यं तो भिध्यंत है प्राकृतिक कह सकते हैं प्रकृति हो रहा है अलग अलग इसको घटाका से इसको मठाका से कहते हैं किन्तु तत्व तो भिध्यंते ये नहीं रहेगा <coughs> तो हेतु रहा साध्य नहीं रहा इसको कहते हैं की नहीं हो गया विभिचारो कहते हैं तो भटाकाशादीसु अनेकांतिक विवक्षि ऐसे मन में रख करके अभिप्राय रख करके श्लोकाक्षरा विदयती विपादय कह ना, ना अभी टीकाकार कह रहे हैं विष्पाद भाष्यकार तो श्लोक तो का अक्षर को विपादय भाष्यकार ऐसे टीकाकार कह रहे हैं भाष्य में अभिभाष्य श्लोक का अक्षर को विपादन करते हैं करते हैं करते में यथा आकाश आकाश अल्पत्व एक आकाशावि विद्य तथा कार्य उदकाहरण शयनाद विराम हो जाएगा में विराम होगा अर्थात तो ऊपर नीचे अर्थात तो लाइन खींचना पड़ेगा बीच में कैसे विराम करें द्वितीय पंक्ति में तथा तो कार्यम उदक आहरण सयनादि दी के आगे वो विराम होना है पंक्ति देखेंगे यथा इह इह आकाशे एक स्मीन सामानकरण है जैसे यहाँ आकाश में और आकाश खींचना है एक है एक घट करक कर एक नंबर टिप्पणी दे दिया कमंडलू आगे अपबरक टीप्पणी में दे दिया, अपवरका अपवरका का अर्थ होता है प्रकोष्ठ तो दिया। तो यथा घट करक अपबरक आदि आकाशान सब आकाशान बहुवचन व्यवहार कर दिया कहते हैं अल्पत्व महत्व आदि रूपाणी दिये घट हो गया अल्प हो गया करक अल्प हो गया अपवरक मठ ये अधिक महत्व हो गया ये रूपाणी भिध्यंते कार्यम भिद्यंते कार्यम कैसे कहते हैं उदक आहरण धारण और शयनादि घट और करक हो जाएगा तो उदक आहरण धारण जला लाना और उसमें रखना ये घट में और करक कमंडल में हो जाएगा और शयन अपवरक मठ मत तो प्रसिद्ध है शयन के लिए ना प्रसिद्ध नहीं है उद्यम करना है तो शयनादिरा श्लोक तो में कहता है रूप कार्य और समाख्या तो रूप हो गया पहले कह दिया अलग अलग अल्प महत्व और कार्य भी हो गया उद्योग आहरण शयनादि धारण इत्यादि और आगे समाख्या समाख्या नाम समाख्या समाख्या चलेगा क्या थोड़ा कुछ टेढ़ा हो गया घटा इत्याद्या तत्कृता अर्थात अपवरक इत्यादि को लेकर अलग अलग हो जाता है टीका में अच्छा पाठ संशोधन करना है टीका में प्रथम पंक्ति में शयनादिद्यंते समाख्या कट जाएगा शयनादिद्य सम्बन्ध ऐसे टीका कर कह रहे हैं देखिये द्वितीय पंक्ति में जहाँ हम लोग विराम लगाए वहां हुआ शयनादि और वो वाक्य का आरंभ में था भिद्यंत वो भिद्यंत किस लिए दिया था उनका रूप भिद्यंते रूपाणि महत्वादि तथा कार्यम कार्यम कार्यम बीच में दिखा दिया उदकाहरण धारण शयना भिदे और आगे भाष्य में तृतीय पंक्ति में दी तत्ताश्च्य तत्कृत में क्यों तत्कृता से तब्दन गोटा का, गोटा भेदो घटाकाश भेद्य जो ये विविध कल्पित नाना रूप से एक घटाकाश एक मठा काश एक कर ये सब भेद तो ये सब के चलते उनका नाम भी अलग अलग पड़ जाता है चकारो अवधारणार्थ वाच में दिया तृतीय पंक्ति में तत्कृताश्च ये जो है अवधारण करने की अर्थात भिन्न होता ही है अर्थात व्यवहार के लिए ये केवल भिन्न मानता ही है ठीक है आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद